नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में बातें मुलाकातें इस कार्यक्रम में आशा करता हूँ आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे पहले हम लोग चिट्टियों के माध्यम से एक दूसरे से दूर होने पर चिट्टियाँ हमारी जो है लेन देन का काम करती थी बातें पहुँचाने का लेकिन आजकल कल टेक्नोलॉजी के ज़माने में हम लोग कहीं भी हो देश विदेश में हम लोग फोन से ही कॉल कर लेते हैं और बातें कर लेते हैं तो हमारी वो चिट्टियों वाली बात जो है अब ख़त्म हो गई है

लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग आज पविंद्र पंडित जी से हम लोग जानेंगे उसके बारे में आप सभी की तरफ से मैं बताना चाहूँगा आज हमारे साथ अलवर राजस्थान के दिग्गज कवि जुड़े हुए हैं और बहुत ही अच्छा उन्होंने कविताएं की हैं बहुत बड़े बड़े मंचों पर उन्होंने काव्य पाठ किया है और आज हमारे साथ हैं और बड़े मृदुल व्यक्ति हैं जब भी हम लोग बात करते हैं तो बड़े खुशी से बात करते हैं प्यार से बात करते हैं सबके साथ समरसता रखते हैं

और संगम कवि संस्थान है उसके साथ जुड़कर नए कवियों को भी तैयार करते रहते हैं युवाओं को भी आगे बढ़ाने का इनका बड़ा मनसा रहता है चाहे कोई भी बच्चा हो वो उसको अगर कविता पढ़नी है या सीखनी है तो कवि प्रविंद पंडित जी बहुत अच्छी तरह से उन्हें गाइड करते हैं और उन्हें मंचों पर भी ले जाते हैं अच्छे अच्छे मंचों पर कोशिश करते हैं उनको आगे बढ़ाने का तो ये एक अच्छी बात है कि अपना जो उनर है वो दूसरे भी सीखें और आगे बढ़े

ये कम मनसा रहते हैं बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो दूसरों को अपने जैसा बनाने की कोशिश कर पाए तो प्रवीन्द्र पंडित जी ये काम कर रहे हैं तो बहुत बहुत उनका साधुवाद और इन चंद तालियों के साथ स्वागत कवि प्रविन्द्र पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है कैसे हैं आप मैं चाहूं जी, आप चाहूंगी आप एकदम अच्छा जी जी जी अच्छा मैं चाहूंगा की आप थोड़ा सा अपने परिवार के बारे में बताइए हमें परिवार में पिताजी हैं

माँ अब नहीं रही पिताजी नाइनटी हो हैं और अभी स्वस्थ है दो बेटे हैं पत्नी है और एक पौत्र है बहू है घर में सब अच्छा। खुशहाल है सब कुछ नहीं। नहीं। नहीं। नहीं। नहीं। है आइए रचना शर्मा जी आपका साथ जी गए हैं तो मैं चाहूंगा कि प्रविंद्र पंत जी के स्वागत में एक सुंदर गीत जरूर सुनाइए रचना शर्मा जी नमस्ते रमेश सर नमस्ते परविंद्र जी पंडित सर जी प्रणाम जी

मैं तो तुम्हारे लिए

तुम आए तो आया मुझे याद गली में आ चांद निकला जाने कितने दिनों के बाद गली में आ चांद निकला जाने कितने दिनों के बाद

गली में आ चांद केला yeah. गली में आ ने केला

गली में आ चांद ने खेला तुम आए तो आया मुझे यार गली में आ चांद ने खेला जाने कितने दिनों के बाद गली में आ चांद ने खेला जाने कितने दिनों के बाद गली में आ चांद ने खेला

गली में आ चांद ने खेला गली में आ चांद ने खेला तुम आए तो आया मुझे आज, गली में आ चांद ने खेला

जल तरसे बारह महीने बादल बरसे सेब ने मेरी परिया गली में आज चांद के ला गली में आज चांदल के ला

निकला तुम आए तो आया मुझे बहुत सुंदर रचना शर्मा थैंक यू सो मच आपने प्रविंद्र पंडित सर के आगमन पर स्वागत का एक बहुत ही सुंदर गीत आपने पेश किया और मैं अभी सीधे अभी प्रविंद्र पंडित जी से जोड़ना चाहूँगा

और बहुत ही अच्छा लगता है जब हम लोग कुछ अच्छे कवियों को सुनते हैं और इस बीच हमारे उदयपुर से आशा पांडे जी ने याद भेजा है स्वागत किया है सभी का इसके साथ शोभन जी ने भी याद भेजा है और साथ ही साथ डॉक्टर पूजा सिंह गंगानिया भी हमारे साथ जुड़ गए हैं उन्होंने भी हार्दिक स्वागत भेजा है कवि प्रहलाद जी ने भी याद किया है और साथ ही साथ हेवनली प्रिंस इसने भी याद किया है

और साथ ही साथ हमारे एक और दोस्त कुमार आदित्य भी जुड़ गए हैं हार्दिक स्वागत कल जिन्होंने कविता पाठ की थी कभी प्रहलाद जी ने फिर से मैसेज करके याद किया है और प्रिंस भी याद कर रहे हैं तो चलिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल कामनाएं है करते हैं आज के इस शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए और कवि प्रवीन्द्र पंडित जी को हम लोग अभी सुनेंगे तो मैं सबसे पहले चाहूँगा कि कुछ पत्र पत्रिकाओं के या कुछ इस तरह की बातें अगर आपके जहन में हो

कुछ आपने कभी पूर्व में लिखा हो पत्र लेटर्स के बारे में या आप खत लिखते हैं तो खत से जुड़ा हुआ कोई भी ऐसा आसमान में अभी याद आ जाए तो सुनाइए नहीं तो अपना एक देशभक्ति वाला गीत से शुरू कर नहीं नहीं ऐसा लेकिन चिट्ठी का जो चारम था जी जी ये, ये सबसे मोबाइल से इंटरनेट से सबसे बहुत बढ़िया था <laughs> उसमें जो जो प्रतीक्षा होती थी ना वैसी प्रतीक्षा हमको इंटरनेट वगैरह में नहीं हो इतना कभी नेट नहीं आ रहा कभी कुछ नहीं आ रहा

वहाँ तो जो आना है तो आ गया नहीं आना है तो नहीं आया लेकिन एक चिट्ठी की प्रतीक्षा एक एक महीने तक हम करते थे और हम तो छोटे छोटे कागज लिखकर कर लेटर बॉक्स में डाल आते थे उस पर एड्रेस भी नहीं होता था कि अम्मा के पास पहुँच जाएगी तो इतने खुश होते थे कि आज हमने चार चिट्ठी अम्मा के नाम से डाल दी कोई एड्रेस नहीं कोई कुछ तो वो बड़ा चिट्ठी का बड़ा चार था

ये टेलीफोन हाँ। का कोई चार्ज नहीं इसको तो अपन बंद करके रख देते बोर हो जाते कई बार सारे दिन फोन बजते लेकिन चिट्ठी का इंतजार हमको तो नहीं पूरे मोहल्ले को रहता था किसी के घर में चिट्ठी आती थी।, थी तो लोग यार इनकी चिट्ठी आई है कहाँ से आई इनका बच्चा बाहर रहता है ये हाँ। बहुत बड़ी बात हुआ करती थी वो मेमोरी रिलेटेड हुआ करती थी जी आज मैं थोड़ा अध्यात्म की तरफ जाकर एक गीतिका सुनाना चाहता हूँ और आज मैं बिल्कुल नया सुनाऊंगा जो मैंने कभी भी वही भी नहीं पढ़ा एक गीतिका में आपको सुनाना चाहूंगा

Right. मैं अकेला नहीं जब कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मैं अकेला हूं तब उसे इस गीतिका की तरफ ध्यान दे मैं अकेला नहीं राम भी साथ है मैं अकेला नहीं राम भी साथ है

हर घड़ी राम का नाम भी साथ है मैं अकेला नहीं राम भी साथ है कैसे राम भी साथ बुझाती पुले किंचमक ता सदा तू बुझाती पुले किंचमक ता सजा

बुझा दी पे कि सदा साथ है अगला युग देखे इसका स्वागत लाख बिन का चुके हैं ले जमाना मुझे

लाख बिन का जु ले जमाना मुझे लालू बिन काजु कहे जमाना मुझे चारुदे का दिया काम भी साथ है मैं अकेला नहीं राम भी साथ है अगला युग देखें

धन नहीं किंतु धन न कह ना मुझे धन नहीं किंतु ना मुझे धन नहीं किंतु नेरु धन न कह ना मुझे लेखनी रूप में धाम भी साथ है

मैं अकेला नहीं राम भी साथ है छोटा सा गीत है छोटी सी गीत है दो युग में और पढ़ देता हूँ दो पहल ही नहीं देखता स्वप्न में जवानी को दोपहर मैंने माना है यहाँ दोपहल अच्छा। ही नहीं देखता स्वप्न में दोपहर ही नहीं देखता स्वप्न में देखता

गोर भी साथ है शाम भी साथ है मैं अकेला नहीं राम भी साथ है अंतिम युग दूर मुझ से सभी मानता पर यही दूर मुझ से सभी मानता पर यही

दूर मुझ से सभी मानता पर यही भी साथ है आम भी साथ है मैं अकेला नहीं राम भी साथ है मन के संतोष के लिए ये गीत का है कैसी लगी वो तो आप बताएंगे जीजी। जीजी। बहुत बढ़िया ही अच्छा गीत आपने सुनाया आध्यात्मिक गीत

एक और बात मैं पूछना चाहूंगा अलवर राजस्थान में आप काफी समय से रह रहे हैं तो वहाँ की मिट्टी लिखा होगा आपने निश्चित तौर पर तो मैं चाहूंगा कि वहां की मिट्टी की कुछ खुशबू हमें सुनाइए जी देखिए मैं चिंतन के गीत लिखता हूँ अधात में जाता नहीं चिंतन बोलने से जो अपन महसूस करने वाले गीत में ज्यादातर लिखता हूँ हाँ मैंने महसूस कोरोना को मैंने महसूस किया था तो मैंने कोरोना पे जरूर गीत लिखाई थी जब सरकार हार गई

सब हार गए तब कोरोना के दिमाग में एक विचार आया कि ये लोग तो मुझे विदा करने को तैयार ही नहीं है तब कोरोना ने खुद ने गीत लिखा जी जी जी कोरोना ने एक गीत खुद ने लिखा समझाने के लिए पब्लिक को, को कि भाई आप समझ जाओ तो देखें आप आपका आदेश हो तो मैं सुना से स्वागत स्वागत सुनाइए एक पेरोडी है प्रति जिसे बोलते है पुरानी फिल्म थी उसका गीत था मेरा जूता है जापानी तर्ज पर सुनाए है

घर घर रोना ना सबका कातिल को रोना घर घर मेरा रोना धोना कहते सब का तिल को रोना पहले मुझको नौता देते फिर क्यों कहते हो जाओना घर घर मेरा रोना ना अब कहा से आया है परोना? मैंने अपने पिताचीन से

सीखा चोरी करना सीखा चोरी करना घरों के घर में घुस जाना सीना चोरी करना सीना चोरी करना <ilosophprechen> मकसद है ना पाक ना मकसद है ना पाक ना मकसद मेरा विश्व डुबुन नियत है ना पाक ना मकसद मेरा विश्व डुबुन

पहले मुझको नौता देते फिर क्यों कहते हो जाओ ना ना घर रोना तो अब कोरोना के तसल्ली नहीं तो दूसरी तरह से समझा रहा है वो आपको न पहने जो लगता है मुझको दुश्मन जानी मुझको दुश्मन जानी भारत की सरहद में जैसे

कोई पाकिस्तानी कोई पाकिस्तानी मैंने छानु को ना कोना बचना चाहो तो बतलो ना मैंने छानु को ना कोना बचना चाहो तो बतलो ना पहले मुझको न्योता देते फिर क्यों कहते हो जाओ ना घर घर मेरा रोना धोना और अगली बात देखें इसमें और भी है कि कोरोना ये कहता है कि भाई मैं अमर तो नहीं हूँ आप क्यों डरते हो

डो न मुझसे अमर नहीं मैं मैं भी तो मरता हूँ मैं भी तो मरता हूँ साफ सफाई जो रखते हैं मैं उनसे डरता हूँ मैं उनसे डरता हूँ

करो ना एक दूजे से दूर रहो ना ना ना दूजे से दूर पहले मुझको नौता देते फिर क्यों कहते हो जाओ ना घर घर मेरा रोना धोना अंतिम बात देखें बहुत से आदमी होते हैं दादागिरी में बात नहीं मानते चाहे आप कितने भी अनाउंसमेंट करा लो जी

जो मन मोदी नहीं मानते हुकुम कभी सरकारी हुक्म कभी सरकारी अनजाने ही कर लेते हैं बीमारी से यारी बीमारी से यारी

फिर समझाता कोरोना बोल रहा है समझाता हूँ समझो ना पल पल मुझ पर दोस्त धरोना मुझ दोस पहले मुझको न्योता देते सबका तिल कोरोना बात है प्रविंद जी बहुत सुंदर कविता आपने सुना है कोरोना पर कोरोना खुद लोगो को समझा रहा है की मुझे पहले न्योता देते हो फिर मुझे कहते हो जाओना गर -गर

तो चलिए मैंने तो जो है तीन चीजों का जरूरी जो है पालन करना है सोशल डिस्टेंस और हाथ धुलाई और साथ साथ मास्क पहनकर आप मार्केट जाइए जब भी बाहर निकलो तो बिना मास्क के मत निकलो बहुत ही अच्छा संदेश आपने दिया गीत के माध्यम से और विक्रांत जी जुड़ गए हैं विक्रांत जी स्वागत है कवि प्रविंद पंडित जी के लिए आप क्या सुनाना चाहेंगे आज जी, जी पहले तो सर को नमस्कार जी सभी रेडियो दर्शक नमस्कार

मैं एक गजल सर को पेश करूंगा किसी नज़र को तेरा आज भी है किसी नज़र को तेरा इंतजार आज भी है क्या बात है बताइए किसी नजर को तेरा

क्या बात इंतजार आज भी है किसी नजर को तेरा इंतजार

आज भी है कहाँ हो तुम के ये दिल बेकरार आज भी है ओ किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है

वो वो पिजाए के हम मिले थे वो वोबादिया वो पिजाए के हम मिले थे जहा मेरी बपा का वहीं

पर मजार आज भी है हो किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है किसी नजर को तेरा

Thank you. Thank you. Wow, very <laughs> <Both laughs> <a> good. Very good. Very good. Very good. So much beautiful song you have sung. Our guest, very good. Thank you. Very good. Thank you. Very good. Thank you. Very good. Thank you. Very good. Thank

और काफी लोगों ने आपको याद किया है, तो है। जोशना जी ने भी याद किया है जी ने भी याद किया है और आइए आगे, आगे बढ़ते हुए भावनाओं को लेकर लिखता हूँ तो मैं चाहूंगा तो की एक सुंदर आपकी पसंदीदा कविता <laughs> हाँ मैं अपनी पसंद की कविता सुनाता हूँ एक दुर्घटनात्मक कविता सुनाऊ आपको

जीवन की दुर्घटना होती है ना जैसे शादियां होती हैं अपनी तो वो दुर्घटना सी है है तो बहुत अच्छी घटना लेकिन कैसे होती है क्या होता है वो सुनाता हूँ आपको देखिये पति और पत्नी का जो रिश्ता है ना बड़ा नाजुक रिश्ता है इसमें क्या है कि जो नोकझोंक चलती है जैसे तोता लड़ाई है जैसे पिंजरे में बंद तोते लड़ते रहते हैं लेकिन बाहर भी नहीं जाना चाहते है ना तो वही स्थिति होती है पत्नी की तो पत्नी को मैंने एक विविध रंग बौछार का नाम दिया है

और वो मैं गीत आपको सुनाता हूँ <laughs> क्या क्या तासीर होती है औरत की धर्म पत्नी की है? पत्नी तो धर्म की होती है बाकी तो होती नहीं <laughs> वो कहते हैं लोग जाने क्यों कहते हैं धर्म <laughs> पत्नी खाली पत्नी का वो तो काफी है वैसे एक <laughs> <laughs> पल मेल दिखाया एक पल

तकरार शुभे तुम बिंग बोछाया तुम बिबिधुरंग बोछार सुबह तुम बिबिधुरंग बोछार बच्चों ने अनुशासन थोड़ा तुमने आ पा खोया

क्यों ने अनुशासन तोडा तुमने आपा गोया चाटा लगा बड़े को छोटा बिना पिटे ही रोया चाटा लगा बड़े को छोटा बिना पिटे ही रोया फल पल में हो गई कैसे कठिन कटार शुभे तुम विबेदुरंग बोछार

सुबह तुम बिंग और सारे दिन के ताने और उलाने सुनकर क्या स्थिति होती है पुरुष की कि ताने और सुन सुनकर जब जब सर चकुर हम भी कुछ कड़वा बोले जब क्रोध शीशु चढ़ आया तुझे पल ही बह निकली

दो ही निकली की धार सुबह तुम भी भी बो तुम बोचार बोचार भाव को होकर बिन बिन कुछ कुछ खाए खाए चले गए हम दफ्तर गुस्से में भर चले गए हम दफ्तर शाम ढली तो मिली लगाती तुम देरी के चक्कर

श्याम डली तो मिली लगाती तुम देरी के चक्कर मुख पर झूठा क्रोध लिए मुख पे क्रोध हृदय में छुपा प्रीत भंडार शुभ तुम विभिद रंग गोछार शुभे तुम विविद रंग बोछार और जब हम सुस्त हो जाते हैं कभी ऑफिस से आकर तब देखें कि बिना पूछे उन लोगों को गाली देती जिनको जानती भी नहीं मतलब बदुआ लेना

Hmm. जब जब हम मायूस दिखे तब तुमने प्रेम परोसा जब जब हम मायूस दिखे तब तुमने प्रेम परोसा बिन जाने निर्दोष जनों को जी भर भर कर पोषा बिन जाने निर्दोष जनों को जी भर भर कर पोषा

बिन जाने निर्दोष जनों को जी भर भर कर को सातलांग बोछार सुबह तुम विबिधुरंग बोछार अंतिम बात देखे इस गीत की खुद कितनी भी बातें कर लेंगी खुद कितनी लड़ाई कर लेंगी अगर किसी दूसरे ने कह दिया तो कयामत हो जाएगी

<laughs> थोड़ी सी अन होते ही सौ सौ दोष दिनाती

थोड़ी सी अनुन होते ही सौ सो, सो दू जायद एक शब्द कहे पल में ब्रकुटी जाती दू जायद एक शब्द कहे पल में ब्रकुटी भ्रकुटी तन जाती अग्नि साक्षी गठबंधन की अग्नि साक्षी गठबंधन की महिमा अपरंपार अप्रम पार सुंग गोचार

शुभे शुभे एक पल पल तुझे ये होता है भारतीय पत्नी का चरित्र जय जय नमस्कार सभी को चलिए आपकी इस कविता के लिए ज्योश्ना जी ने लिख के भेजा है विविध रंगों की बहुचार लिख के भेजा अच्छा पांडे ओझा देपुर से लिखा है जय हो जय हो वाह वाह वा,

और साथ ही साथ चंचल शर्मा जी ने भी लिखा है वाह क्या सुंदर पंथिया जो महिलाओं के जीवन की सशक्त सच्चाई है आपके जी जी बहुत बहुत बहुत लिए दो लाइने कहना चाहूंगा सौदे भी अजीब करती अजीब करती है मुस्कुराती है और दिल चुरा लेती है वाह

<laughs> बहुत बढ़िया हमारे साथ सिंगिंग स्टार्स भी जुड़ गए हैं सिंगिंग कंपटीशन के विनर्स चमकते सितारे हमारे साथ हैं रचना शर्मा और विक्रांत राय और एक हमारे मेहमान डॉक्टर बरका जी भी बोल रही है कि मुझे भी आना मैंने कहा आ जाओ आपको कौन रोका है स्वागत है स्वागत है स्वागत तो आइए एक बार कहूँगा की थोड़ा सा उन बच्चों के बारे में बताइए संगम में जिन बच्चों को आप ट्रेन करते हैं कविता पाठ कराते हैं

तो उनके बारे में बताइए किस तरह तो से कि जो बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं लेकिन ऋणात्मक एक एक बिंदु की तरफ दौड़ते हैं मंच पर कविता सुनने के बाद वो ये समझते है कि हम दो चार दिन कोशिश करके सीधे मंच पर खड़े हो जाए और वह वो करना उनकी लाइफ के लिए सबसे गलत रास्ता होता है

परिपक्व होना है अपन पहली क्लास में पढ़ते हैं फिर स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तब हमें कहीं जाकर कामयाबी मिलती है तो उन बच्चों को मैं यही सिखाता हूं कि पहले इस लायक बन जाओ कि मंच पर जब आप खड़े हो तो कोई आपकी तरफ उंगली न उठा पाए आप कितने परफेक्शन के साथ जामे रंगमंच पर या किसी भी मंच पर की लोग आपको सुने तो वाह वाह निकले तो उसी दृष्टिकोण को लेकर युवाओं को हम अपनी कवि गोष्ठियों में जोड़ते राष्ट्रीय कवि संगम बहुत बड़ी संस्था है हमारे देश के हर राज्य में है

और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो नियमित रूप से हमें यही कहते हैं कि नवांगपुरों को लाइए क्योंकि आगे वाली पीढ़ी अंग्रेजी में चली गई है वो कविता की तरफ साहित्य की तरफ से विमुख होती चली जा रही है अपना गीत संगीत कविता ये सब जीवित रहे इसी उद्देश्य को लेकर मैंने कम से कम 25-30 लड़के तो ऐसे हैं जो अलवर जिले के हैं जिनको अपन ने कविता से जोड़ा है वो बाकायदा शिल्प सीखते हैं ग्रामर सीखते हैं मुझे आता है तो मैं बता देता हूं मुझे नहीं आता तो किसी से पूछ के बता देता हूँ

क्योंकि बहुत सारी चीजें मुझे भी नहीं आती है जो मैं अपने बड़ों से सीख कर उनको बताता हूं ताकि वो सही दिशा में जाए तो यही लेके उद्देश्यकार कम कम तो तो कहेगी बच्चे तेरे मैंने तेरे को जो आशीर्वाद दिया उसका प्रतिफल में तू ने कुछ तो दिया तो इसी दृष्टिकोण को लेकर हम सब कवियों को चलना चाहिए और बहुत तरक्की कर रहे हैं बच्चे कोई संदेह नहीं जी

हाल ही में आपने काफी जो प्रोग्राम्स वगैरह किए हैं थोड़ा सा उसके बारे में भी बताइए संगम जुड़कर अभी कौन कौन सी चीजें आपने नई की हैं और नया क्या आपने घर के अंदर रह के कुछ नई रचनाओं को लिखा हो घर के अंदर रहकर तो बहुत सारी नई रचनाएं लगभग रोजाना एक हो रही है कोई ना कोई बात पकड़ ही जाती है रचना <laughs> और आज एक रचना आज भी लेकिन इन दिनों आध्यात्म पर ज्यादा धुआ गया

क्योंकि जब आदमी एकांत में रहता है बहुत कम लोगों से मिलता है तो उसका दिमाग चला जाता है अध्यात्म की तरफ और अध्यात्म पर मैं ज्यादा लिख पाया और कोविड के समय में हमने लाइव सेशन बहुत किए हैं जिसमें बहुत सारे पटल हैं हमारे समूह हैं पेजेस हैं उन पर हम सीधे हमने कावपाठ किया और जो व्यक्ति हमें मंचों पर नहीं सुन पाए तो उन्होंने सीधे सीधे हमें सुना और हमने भी उन लोगों को सुना जिन्हें हम मंचों पर नहीं सुन पाए और युवा शक्ति को भी हमने

सेशन में लिया ताकि उनकी जो मन की भलास है जो कविता है अंदर जो उनकी ऊर्जा है जो उनका प्रतिभा है उसको लोग जाने तो हमने कई अपने राष्ट्रीय का का सेवाओं के लिए है वहाँ से हमने इवन गीत वालों को भी हमने लिया संगीत वालों को भी उन पेजों से लिया जिससे सब लोग सुन पा रहे जी जी जी रविंद्र जी अच्छा पांडे जी ने आपके लिए लिख के भेजा है रचना न हो तो कवि

कंगाल तो बात है। में है? बहुत सुंदर जो नहीं करेंगे जो तो निश्चित तौर नया टाइप का संघर्ष है लेकिन इसके जीवन पहले भी इवन के लिए आपने क्या संघर्ष अपने करियर बनाने के लिए कोई संघर्ष किया हो तो थोड़ा सा बताइए थी

प्रवृत्ति से मेरा एग्जाम था उस दिन में क्रिकेट में विकेट कीपिंग कर रहा था वो उस समय ज्ञान नहीं था <laughs> मैं मैं वो समय तो थी थी बोर्ड परीक्षा नहीं नाइन्थ क्लास की थी तो लोकल परीक्षा हुआ करती थी तो उस समय मैं विकेट कीपिंग कर रहा था उसके बाद जब हमको ज्ञान हुआ दसवीं के बाद क्या नौकरी की बहुत जरूरत पड़ती है तब हमने शहर छोड़ा यानी अपना कस्बा है वहां छोड़ करके हम जयपुर गए

वहाँ हमने कोशिशें की उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन किया काफी दिन तक कोशिश की नौकरी जैसी कोई चीज कहीं दिखाई नहीं दी आखिर में नौकरी जैसी कोई चीज कहीं दिखाई नहीं दी फिर हमने एक बैंक में चले गए हम सीधे सीधे अच्छा, और उस बैंक अच्छा। वाले से बोला कि साहब ये नौकरी के लिए बैंक में नौकरी के लिए क्या तरीका है ये सच्ची घटना बता रहे अच्छा अच्छा बोले कि बैंक में नौकरी के तरीके लिए तो जो वैकेंसी निकलेंगी आप कंपिटिशन देना और अगर होशियार हो तो हो जाएगा सिलेक्शन

मैंने जल्दी चाहिए नौकरी तो तब उन्होंने कैसे जाने मेरे कोई नो साल करके और मेरे कोई पर्चे भी निकले आए मेरे बहनोई साहब का तो उन्होंने एक, एक बच्चा आ रहा है एमकॉम किया हुआ है इसे नौकरी रखना है तो उन्होंने मुझे बुलाया अकाउंट्स में मुझे रख लिया उस वक्त मेरे को पाँच रुपए तक हमें नौकरी रखा था मैं बहुत खुश था उस समय जिस दिन मेरे को पाँच रुपए की नौकरी लगी मैं दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति था उसका

और उस पैसे में से मैंने सबसे पहले अपना ही काम किया पिताजी को मैंने बोला पैसे चाहिए क्या बोले कि तू जो करना है कर ले मैंने पैंट शर्ट सिलवाई सबसे पहले अपने लिए <laughs> वो मेरा संघर्ष था मस्त रहा मैं मतलब मैंने कभी टेंशन को दिमाग पर हावी होने नहीं दिया ये बाद में काफी जोर भी आए बहुत तकलीफ भी बेरोजगारी भी सहन करनी पड़ी बहुत अच्छी नौकरी करने के बाद एकदम से कॉल डाउन भी हुआ और दोबारा से वही चढ़ गए अनुभव ऐसी है दुख है ना

ये तो चढ़ोगे फिर उतरोगे चढ़ोगे और फिर उतरोगे लेकिन उम्र की ऐसी चढ़ने के बाद <laughs> तो <laughs> <laughs> अनुभव नहीं नहीं कहीं ना कहीं अनुभव शब्दों को सुनने के बाद लगता है की जीवन में उतार चढ़ाव सुख दुख आते जाते हैं इनको बहुत ज्यादा प्रभावी न करते हुए हम अपनी क्वालिटी अपनी क्रिएटिविटी को अगर हम तब्जो दे अपने

कलाओ की, की तरफ अगर ध्यान देर तो पर हमें हम उलझेंगे हम अंदर ये पंडित जी ने अपने को बताया बहुत ही अच्छी बात उन्होंने शेयर किया है तो आइए डॉक्टर वर्खा जी उपस्थित हो गई हैं तो मैं चाहूंगा की प्रवीन्द्र पंडित सर के लिए आप क्या गुनगुनाना चाहिए

और अभी फिलहाल भोपाल में रह रहे हैं शायद। अच्छा, लता का गाया हुआ सर एक सॉन्ग, आपकी सॉन्झाप ने समझा प्यार के काबिल मुझे दिल की ए, धड़कन ठहरगा

मिल गई मंजिल आप आपकी नजरों ने समझा पड़ गई दिल पल मेरे आपकी की पड़ गई दिल पल मेरे आपकी

छिया हर तर

धन्यवाद शुक्रिया और आइए फिर से मैं पंडित जी से जोड़ना चाहूँगा धमाकेदार सुनाइए आपको लग रहा है देखो आज तो मैं इस पर उतर आया हूँ जबकि जब, जब मैं खुद नहीं समझता हूँ छोटे उम्र के लोग सामने बैठे हो ना तो समझाने की इच्छा हो जाती है अच्छा तो मैं एक ध्वनि गीत के माध्यम से अपने जीवन का अपने सबके जीवन का लक्ष्य समझाना चाहता

एक ध्वनि गीत क्योंकि मैं तो देखो सिंपल गीतकार हूं तो मेरे पास वाद्य यंत्र तो कुछ है नहीं मैं तो शब्दों को वाद्य बनाया है मैंने अपने जो कविता में शब्द है ना उनको वाद्य बनाए हैं आप देखें और पूरा गीत सुन लेंगे तो मैं मेरा धन्यवाद सभी जो मेरे को सुनकर वाहवा कर रहे हैं उनको मैं वाहवा करता हूँ सबको मेरा प्रणाम हृदय तल से मुझे सुन रहे हैं कार्यक्रम को और मधुबन रेडियो को बहुत बहुत हार्दिक आभार है देखिये गीत में पढ़ता हूँ आपको ध्वनि गीत बोलेंगे आप समझो तबला बज रहा है

और मैं मेरे शब्द और तबला साथ साथ भिन दिन तक तक धिन धिन तक धिन दिन तक तक धिन धिन तक छोड़ो ये की दिन दिन तक तक तक छोड़ो ये नित की बक बक उलझन मिलकर सुलझा लो मानवता का यही सबक भिन दिन तक तक भिन भिन तक भिन्न दिन तक तक भिन भिन तक

अक्षर तो, तो लो जी मीठा मीठा बोलो जी अक्षर अक्षर तो लो जी मीठा मीठा बोलो जी यहाँ न कोई दुश्मन है दुश्मन अपना ही मन है यहाँ न कोई दुश्मन है दुश्मन अपना ही मन है अगर स्वयं को जांच लिया मिट जाएगी सब सच

दिन दिन दिन दिन तक तक दिन दिन तक छोड़ो ये नित्य की बक बक और देखें हम कहा गलतियां कर बैठते हैं और खुद पाते हैं ठुकराते hmm. हैं अपनों को सच कहते हैं सपनों को ठुकराते हैं अपनों को सच कहते हैं सपनों को कुंठाओं में जीते हैं भाड़े का हम पीते हैं

कुठाओ में जीते हैं भाड़े का गम पीते हैं इसीलिए तो करता है अपना दिल पल पल धक धक दिन दिन तक तक दिन दिन तक छोड़ो ये नित की बक बक और दुनिया बहुत सुंदर है हमारी नजर का फर्क है केवल ये दुनिया अति सुंदर है जन जन का प्यारा घर है ये दुनिया अति सुंदर है जन जन का प्यारा घर है

केवल शुभ आशा पालो मलिन हृदय को तो डालो केवल शुभ आशा पालो मलिन हृदय को तो डालो सही दिशा में ही दौड़े निज मन के घोड़े तक तक, दिन, दिन, तक, तक दिन, दिन तक तक दिन दिन तक छोड़ो ये नित्य की बकबक बक। और देखे आप नाहक कभी न छलका ना आंखों का ये पैमाना

ना नाहक कभी न छलका ना आँखों का ये पैमाना बीज प्रेत का बुना है जिसको अंकुर होना है बीज प्रीत का बुना है जिसको अंकुर होना है सबके सुख में शामिल हो कहते जाना है दिन दिन तक तक दिन दिन तक छोड़ो ये नित्य की बक बक और अगली बात और अंतिम बात दीजिए आपको

ले लो पक्की सपथ अभी ले लो पक्की सपत अभी, सपत अभी धर्म न हो बदनाम कभी धर्म को बदनाम करते लोग ले लो पक्की सपत अभी धर्म न हो बदनाम कभी ईश्वर अल्लाह खूब जपो बन कर फन प्रभु के महबूब तपो ईश्वर अल्लाह खूब जपो बन प्रभु के महबूब तपो सारे परम दूतों की

बारे पर्यम दूतों की होने वाली है दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन तक तक जाएगी सब चक चक। दिन दिन तक तक दिन दिन तक दिन तक छोड़ो छोड़ो ये ये की की बकबक सुलझा जाएगी सब बकबक बहुत सरल शब्दों में अपनी बात कहने का प्रयास किया कहा तक पहुंची लोगों तक वो तो लोग ही बताएंगे

शब्दों में आपने प्रयास किया कि लोगों को धर्म को बदनाम नहीं करना है धर्म में अपने स्थित रहें चाहे किसी भी धर्म में हो लेकिन सबके प्रति आप भी बना रहे आप धर्म सिखाता है कि प्रेम भाव अगर हम खुद कर दें तो फिर वो प्रेम भाव कहा हम रख पाएंगे तो इसीलिए जरूरी है कि हमें सर हृदय सबके साथ मिक्स होकर रहना है बहुत प्यारा सा संदेश आपने सरल शब्दों में दिया आइए आगे बढ़ते हुए

रचना जी स्वागत है फिर से एक बार जी कैसे हैं आप जी थैंक यू सर जी सर मैं अच्छी हूं सर अभी क्या सुनाना चाहेंगे मोटिवेशनल आप? जी सर मैं एक मोटिवेशनल सॉन्ग सुनाने जा रही हूं स्वागत सुनाई स्वागत

सोचा कहा था ये जो ये जो हो गया माना कहा था ये लो ये लो हो गया चुट्टी कोई काटो ना है हम तो होश में

कदमों को थामो ये है उड़ते जोश में बादल पे पाव है या छोटा है अब तो भई चल पड़ी अपनी ये नाव है बादल पे पाव है या छोटा गाँव है अब तो भई चल पड़ी अपनी ये नाव है

परता छुपा बज जाएगा वो नल बादल पे पाव है या छोटा गांव है अब तो भई चल पड़ी अपनी ये नाव है बादल पे पाव है या छोटा गांव है अब तो भई चल पड़ी अपनी ये नाव है ये ये ओ हो हो हो

बहुत-बहुत अच्छा। शुक्रिया है एक गीत सुनाने के लिए और फिर से मैं रविंद्र रविंद्र पंडित जी अभी क्या सुनाना चाहेंगे आप मैं तो गीत ही सुनाऊंगा गीतकार तो आप जो बोले तो मैं कोई बात कुछ प्रश्न करना चाहे तो मैं वो तो भी मेरे पास उत्तर होगा दूंगा <laughs> तो जी कुछ पूछ <laughs>

नहीं, आई आवाज क्या आप कहना चाह रहे हैं जी सर बहुत सुंदर कविताएं है बनाते हैं आप बट सर एक दिन में एक कविता कैसे बना लेते हैं <laughs> देखिए ये तो कविता बनती नहीं है निकलती है कुछ इंस्पिरेशन है या कुछ अपन सोचकर अगर चलेंगे कि हम कविता बनाएंगे तो नहीं बना सकते अपने आप निकलती है

और कई कारणों से निकलती है इसके पीछे बहुत सारे कारण है या तो आप अत्यंत दुखी होंगे तब भी निकल जाती है अत्यंत खुश होंगे तब भी निकल जाती है आपको बच्चे पर बहुत ज्यादा प्यार आ गया तब निकलेगी बिटिया पर ज्यादा प्यार आ गया तब भी निकलेगी तो ऐसे बहुत सारे हैं मेरे बिटिया नहीं है और इसीलिए बहुत सारी बिटिया भी मेरे हो गई और इसलिए मैंने बिटियाओं पर बहुत सारी कविताएं भी लिख दी कई कारण होते हैं इसके कई बार अपने माँ बाप को अपन दुखी देखते हैं तो वहाँ कविता निकल जाती है हमारे आस की परिस्थितियों से निकल आती है

बाकी की चीजें हैं जैसे हम गाते हैं उसको बनाते हैं उसको जो मैच करते हैं ना वो शिल्प जैसे बोलते हैं अपन व्याकरण तो वो हमारा अलग से एक काम होता है तो इसमें कोई बहुत ये नहीं है सर कविता कुछ जी कविता नहीं नहीं केवल भाव प्रधान होती नहीं। है ये हृदय की पुस्तिका है हृदय पुस्तिका है कविता आपके हृदय में जो भाव है बहुत से लोग गद्द में लिख डालते हैं

गद् में लिखते ना लेख या दुख सुख की कोई बात गद्य में लिखते कवि जो होता है वो तुकांत मिला करके अतुकांत और तुकांत सब तरह की कविता होती है कविता ये जरूरी नहीं है कि तुकांत तुक मिलनी चाहिए लय पर हो कविता गद्यात्मक भी होती है लेकिन ज्यादातर पसंद की जाती है क्योंकि स्वर में होती है वो तुकांत कविता होती है इसीलिए इसको सुनने में ज्यादा प्यारी कविता लगती है और इसको ट्रेनिंग केवल शिल्प की दी जाती है कविता तो कवि के मन की होती है

कभी जब आ जाए कोई आपके सामने कविता मैंने ये लिखी है बहुत अच्छी अब उसको आपको केवल सिखाना है कभी तो वो बनकर ही आता है अपने आप बनाने से कभी कोई कवि नहीं बनता बनाने से नहीं बनता कभी अपने आप होता है सर जी, एक प्रोग्राम था जिससे जिसमें मुझे मेरा इंट्रोडक्शन देना था हालांकि मुझे कविता बनाना नहीं आता फिर भी मैंने वो कविता के रूप में अपना एक इंट्रोडक्शन छोटा सा बना के दिया तो

तो फिर अच्छा आप कवि हो गए जब आपने देखो कविता के कई प्रकार होते हैं आपको एक बताया एक तो आपको कोई विषय दे दिया जाए तो आपको उस विषय में उतरने के बाद कविता बनानी होगी एक आपको अपने आप विषय मिल जाए प्रकृति से विषय मिल जाए कहीं से विषय मिल जाए तब आप कविता लिखते हैं आपको विषय दिया आपके अंदर विषय जागृत हुआ कि मुझे अपने विषय में कुछ कहना है आपने कविता के माध्यम से प्रस्तुत कर दिया वो भी एक कविता है

आपको माँ के बारे में चार पंक्तियां लिखनी है अगर आपने लिख दी तो वो कविता है ये मंचों पर चढ़कर बहुत जोर जोर से चीखना चिल्लाना ही कविता नहीं है कविता तो दो मिनट में हो जाती है कविता तो दो मिनट में तुक, तुकदार दो बात कह दी दो लाइन लिख दी हो गई कविता कितनी देर लगती है कविता में हम केवल उस ग्लैमर को देख रहे हैं कविता के रूप में जिसे हम बड़े बड़े मंचों पर देखते हैं उस ग्लैमर को देख कर कविता माने ना कविता तो कवि गोष्ठियों में होती है

आप जहाँ बड़े बड़े साहित्यकार इकट्ठे होते हैं पंद्रह या 20 लोग होते हैं उनके सामने कोई कविता पढ़ेगा तब उसकी असली अग्नि परीक्षा होती है कि तुमने जो कविता लिखी है उसमें कितना दम है क्योंकि जब 10,000 की भीड़ के सामने आप कविता पढ़ रहे हो तो वहां या तो आप जोर से चिल्लाओगे तोतालियां बजेंगी या आप चुटकेले पढ़ोगे तोतालियां बजेंगी अच्छी कविता पर ताली बजती है केवल अंतिम दौर में सुबह चार बज जाते हैं ना तब तब अच्छी कविता पर तालियां बजती है क्योंकि तब सेलेक्टेड श्रोता मौजूद होते हैं

उनके सामने तालियां बजवाना सबसे बड़ी काम है या फिर वो पंद्रह आदमी की कवि गोष्ठी में तालियां बजवाना बहुत बड़ी बात है तो ग्लैमर कविता नहीं है वो तो जैसे फिल्म है ना फिल्म में मारते तो है ढिसुम ढुसुम डिशु होता रहता है और कहीं खरोच भी नहीं आती किसी को और असली जीवन में एक मार दे तो पता नहीं दाँत कहाँ गए तो वही ग्लैमर है, है कविता का जो मंचों का है असली कविता तो गोष्ठियों में निवास करती है वही से इसकी शुरुआत होती है

और जो फिल्मों में लिखे हैं नीरज दास कितने अच्छे थे गोपाल दास नीरज उनकी मूल कविताएं आप देखो आप तजुब करेंगे कि बंदों ने जो फिल्म में गाने लिखे हैं उनसे कई गुना बेहतर उनकी वो कविता वो है जो फिल्मों में थी नहीं संतोष आनंद जी हैं अपने बहुत बड़े बड़े कवि हैं जो फिल्मों में से वापस आ गए लौट करके सिर्फ इसी कारण से कि वहां उनकी उन कविताओं को स्थान नहीं मिला जो उन्होंने बड़े हृदय से बड़े मन से लिखी तो कविता बहुत बड़ी बात है बहुत बड़ी

साहित्य का बहुत बड़ा अंग है यदि सभी साहित्य की विधा प्रनम है किंतु कविता उनमें अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है जी जी अच्छा लगा हमें और डॉक्टर बरका ने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा विक्रांत कुछ पूछना चाहेंगे आप सर एक तो आपको सुन के इतना ज्यादा हम मोटिवेट होते हैं और हमको इतनी प्रेरणा मिलती है कि सर हमें भी एक नई सोच आती है कि हाँ हम भी कोशिश करें क्योंकि तो सर हम सिंगर हैं परफार्मर है।

तो सर कविता लिखना हमें भी आना चाहिए और क्योंकि हम दूसरों से लिरिक्स मांगते हैं जाके दूसरों से लिरिक्स लेते हैं तो जब अपना सोच और अपना सोच बिल्ड होता है तो सर वो कुछ अलग होता है और जो आपने बताया भाव वो निकल जाता है भाव तो सर उस भाव पे मुझे एक अभी हाल ही में हमारे साथ एक घटना हुई हमारी बड़ी माता का डेथ हो गया तो उस पर सर मैंने कुछ एक लिखा था तो मैं चाहता हूँ कि अगर

आप लोग इजाजत दे तो आपके सामने पेश करें संगीत की स्वागत है स्वागत सुनाई स्वागत है सुनाई जी, जी।

की है खबर क्या किसी को कब कहा किस कदर आ मिलेगी मौत की है खबर क्या किसी को कब कहा किस कदर आ मिलेगी एक दिन हम कफन ओढ़ जाएंगे

सब रिश्ते no. जमी के तोड़ जाएंगे एक दिन हम अपन ओढ़ जाएंगे सब रिश्ते जमी के तोड़ जाएंगे मौत की है खबर क्या किसी को गम तो no. कहाँ किस कदर आ मिलेगी

मौत की है खबर क्या किसी को कब कहा किस कदर आ मिलेगी जी चाहे जितना तुम सता लो यारो एक दिन रोता छोड़ जाऊंगा एक दिन रोता छोड़ जाऊंगा

मौत की है खबर क्या किसी को कब किस कदर आ मिलेगी मौत की है खबर क्या किसी को कब कहा किस कदर आ मिलेगी दो पल की ये जिंदगी है खुल कर तू जी ले मौत एक सच्चाई है ये यकीन कर ले

मौत एक सच्चाई है ये यकीन कर ले मौत एक सच्चाई है ये यकीन कर ले मौत की है खबर क्या किसी को कब कहा किस कदर आ मिलेगी कब कहा

किस कदर आ मिलेगी थैंक यू <प्राँग> बहुत बढ़िया बहुत सुंदर रचना आपने सुनाई धन्यवाद प्रवीण जी कैसा लगा आपको कंपोजिशन भाई इनकी आवाज बहुत शानदार है मैं तो इनसे एक ही बात कहूंगा आप कविता लिखना शुरू कर दो और अगर आप नहीं लिख पाओ तो मुझसे कलाम ले लेना पर मैं आपसे यही कहूँगा की आप खुद ही लिखो तो ज्यादा बढ़िया मेरी मदद चाहिए

जो भी मुझको कुछ थोड़ा बहुत आता है वो मैं आपको बता दूंगा पर अगर शे? आप ना लिख पाए तो मुझसे ले सकते हैं कलाम मैं आपको वैसा ही दूंगा जैसा आपको चाहिए जैसा आपके म्यूजिक के अनुरूप दरकार है वो निश्चित रूप से इसमें कोई संदेह नहीं है और बहुत अच्छे कार्यक्रम आज हुआ है मुझे बड़े खुशी हो रही है अच्छे लोग आए लोग तो अच्छे ही होते है सारे हमारी नजर तो खराब होती है हमारी सोच खराब होती है बाकी बहुत अच्छा लगा

जाते जाते प्रविंद्र पंडित जी बना तो की छोटा एक सा एकदम बिना बुजुर्गो के घर जंगल सा लगता है बुजुर्गों की हिफाजत में ही सब घर घर से लगते हैं बजुर्गो के बिना जल के चमन बंजर से लगते हैं

पावन बद्दुआ वातल में लिपटी हुई गाली वो बद्दुआ वास्ल में लिपटी हुई गाली जब से मान जग छोड़ा है हम वे से लगते हैं कि जब से मान जग छोड़ा है हम वे से लगते हैं जब बुजुर्गों का साया उठ जाता है तो पैसा लगता है हमारा घर ही नहीं है हम आवारा घूम रहे हैं

ऐसी स्थिति है बुजुर्गों का ध्यान रखें अपने बच्चों का और बुजुर्गों का ध्यान रखें हमारा ध्यान तो हम खुद रख ही लेते हैं यंगे तो और बाकी सबका ध्यान तो वैसे भगवान रखता है पर हमारी ड्यूटी है भगवान का आदेश है अपने बुजुर्गों का और बच्चों का ध्यान बचाए परिवार को बचाएं यही संदेश है प्रविंद पांडित जी बहुत सुंदर कविता आपने आखिरी में सुनाया और एक अच्छा संदेश भी आपने दिया बहुत बहुत शुक्रिया आपको बहुत सारी शुभकामनाएं मंगल और आपकी रचनाओं को सुनते सुनते हम लोग खो जाते हैं कहीं ना कहीं

अब बहुत सिंपल शब्द होते हैं लेकिन उसमें बहुत ही अच्छा संदेश भी छिपा रहता है चाहे वर्तमान समय हो या फिर पारिवारिक जो दूरियां हो उसे मिलाने की कोशिश आपकी रहती है चाहे व्यक्ति हो या व्यक्तिगत रूप से वो अपने आप से परेशान है तो भी आपकी कविताएं उन्हें मोटिवेट करता है और अपने रास्ते चलने के लिए उसे प्रेरणा देता है

बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़कर एक बहुत सुंदर गीत आपने और मन करता है कि बस बार-बार सुनते रहे उसे इसके लिए आपको ये चंद तालिया <laughs> और कवि प्रविंद्र पंडित जी के लिए भी ये चंद तालिया हमारी ओर से किसी के साथ वक्त हमें और इजाजत नहीं देता

तो और भी हम कविताएं जो है रविंद्र पंडित जी से सुन पाते वैसे कहते हैं कि कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी बात आ जाती है कि हम टूटी कलम को लेकर लिखना शुरू कर देते हैं या फिर औरों से जलन करना शुरू कर देते हैं ये दोनों चीजें हमें अपनी किस्मत बनाने कभी भी नहीं देती तो इसीलिए जरूरी है कि कलम अपनी सही रखें और दूसरों से प्यार करें तो किस्मत अपने चमक उठेगी करके देखिएगा

इसी शुभकामना के साथ इसी भाव के साथ फिर से एक बार आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल कामनाएं है करते हैं बातें मुलाकातें कार्यक्रम में फिर मिलेंगे तो चलिए मित्रों आज के लिए बस इतना ही फिर मिलते हैं कल इसी वादे के साथ सलाम नमस्ते जय हिंद जय भारत सबके मन तो भाती है बातें मुलाकातें

इंद्रधनुषी रंगों से उसको सजाए छिपी हुई प्रतिभा को हम आगे लाए बाते मुलाकाते मुलाकातें कर ले थोड़ी थोड़ी हम बातें मुलाकातें बातें मुलाकाते बातें मुलाकातें हो बातें मुलाकातें

ते मुलाकाते